दूसरे मंत्र के लिए अवतरणी का दे रहे हैं आनंद में देखिए पहले आद्य मंत्र से पूर्वार्धे ना तत्वोपदेश आदि मंत्र में क्या हुआ है पूर्वार्ध्य द्वारा तत्वोपदेश हुआ तृतीय पदे न पूर्वाध्यवाद आता है तृतीय पाद उसके द्वारा अपरिपक्व ज्ञान से संन्यास विधि अपरिपक् ज्ञान वाला जो पुरुष है जो परोक्ष प्रमाण ज्ञानी है उसको सन्यास का विधि बता दिया और चतुर्थ पदे नियम विधि को नियम विधि कर दिया गया व्या। प्रतिपद व्याख्या उस मंत्र का प्रत्येक पद आदि का व्याख्यान करके संक्षिप्य सारी बातों को संक्षेप में अनुवाद करके उत्तर से संबंध विधि क्यों ऐसा करें अनुवाद कर रहे हैं यहां उत्तर अगला मंत्र के साथ संबंध बताने के लिए उसका अनुवाद करके कथन करने जा रहे हैं भाष्यकार तो टिप्पणी है अपरिपक्व ज्ञान से संयास विधि क्यों अपरिपक्व ज्ञान ऐसे क्यों कहा उस पर विचार कर रहे हैं विविदिशा संन्यास विविदुषो संस का भेद कर हैं अपरिपक्व ज्ञान अपरिपक्न्यास में जरूरी परिपक्व ज्ञान साधनी भूतो अपरिप ज्ञानाधिकारी को इसे परिपक्व ज्ञान में साधनी भूत है क्या अपरिपक्व अपरोक्ष अनुभूति के लिए पहले परोक्ष ज्ञान जरूरी है अपरोक्ष होगा साधनी भूत जो अपरिपक् ज्ञान का अधिकारी है उसको यहां विविदिशा संन्यास का विधान अभी जानने की इच्छा है इसलिए विविदिशा सन्यास परिपक्व ज्ञानाधिकारी को ज्ञान संस्तुताधिकारी है वह भी अप्रज्ञान फलभूता विद्वत संन्यास का विधि उसको भी प्राप्त हो जाता है अरे परिपक्व ज्ञान हो तो भी संन्यास है अपरिपक्व ज्ञान हो तो भी संन्यास लेना परिपक्व ज्ञान हो तो उसको क्या कहते हैं विद्वत्स अव ज्ञान हो तो विविधिशा सन्यास कहा संता है एवं आत्मविदेशा सन्यासिन आत्मीयानिष्टतया आत्मा रक्षितेदा वेदा कहला मंत्रतात्ला मंत्रता मंत्र मंत्र है क्या जो आत्मविद विद आत्मज्ञान को जो उसने प्राप्त किया उसको क्या करना चाहिए पुत्रेश पुत्रादी एषणात्र लोकेस के द्वारा और अपन आत्मज्ञान निष्ठा आत्मज्ञानिष्ठा ईशावास्य आत आत्मज्ञान निष्ठा के द्वारा आत्मार्थित मन आत्मचिंतन करता जीवन व्यतीत करना चाहिए इति यही वेद का मुख्य तात्पर्य उससे भी आप तो भी पर एक नंबर टिप्पण है कहते अपरिपक्व ज्ञान शुद्धांत करण आवत। अपरिपक्व ज्ञान है लेकिन साथ साथ क्योंकि अपरिपक्व ज्ञान होता अशुद्ध अंतकरण वाले ज्यादा है अपरिपक्व ज्ञान वाले होते शुद्ध अंतकरण वाले बहुत ही कम होते आजकल तो अपरिपक् ज्ञान वाले होते हुए अशुद्ध अंतकरण वाले होते हुए संन्यास ले लेते हैं और सारा बिजनेस करते रहते हैं जिंदगी भर बिजनेस करते हैं। अभी विभिन्न प्रकार के पद प्रतिष्ठा का लोभ भी रहता है आशाएं रहती है बड़ी इच्छाओं को लेकर के बैठे हुए रहते हैं बाहर से तो पता नहीं चलता है भीतर से उनको पता नहीं क्या क्या इच्छाएं समय आने पर पता चलता है पुत्राद इसलिए कहते पुत्रा ने ऐसा के, के द्वारा वहां दिया शुद्ध अंत करण से शुद्ध अंत करण तभी वो सन्यास अपरिपक्व ज्ञान से आपको परिपक्व पर ज्ञान की ओर ले जा सकता है नहीं तो सन्यास ज्ञान संन्यास विधि और उस संयासी का नियम विधि पहला मंत्र का विषय हुआ अब उसकी स्तुति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कर्म का निंदा कर्म की निंदा कैसे करेंगे हम पहले कर्म के बारे में बताना पड़ेगा पहले कर्म के बारे बताओ कर्माधिकारी कौन है बताओ कहीं पूर्व मंत्र में ज्ञान बता दिया ज्ञानाधिकारी कौन है बता दिया, उसका सन्यास विधि और नियम विधि कर दिया गया अब कर्म और कर्माधिकारी बता करके दोनों में भेद भेषित कर ज्ञानाधिकारी और कर्माधिकारी दोनों भिन्न है ये रात्र एक प्रत्यक्ष व्यक्ति ज्ञानाधिकारी है और ये रात्रुक्त व्यक्ति जो है कर्माधिकारी कैसे वो सिद्ध होगा उसके लिए मंत्र आरंभ होता है समाहा तो न कर्म नरे छत गुण सब जो व्यक्ति सौ साल तक जीने की इच्छा रखता है वह कर्माणि कर्मा एव कर्म को करते हो जीना चाहिए यह मन अस्मिन लोक है यह अनुवाद है अनुवादी विषय छतुण प्राप्त का अनुवाद कर दिया अनुवाद को नियमित कर दिया कुरे कर्माणी प्राप्त क्या शतायुर्वै पुरुषः जीवे में शरद इत्यादि मंत्र में आता है प्रार्थना करते हैं मैं सौ साल तक जिंदा रहूं ऐसा हर व्यक्ति प्रार्थना करता है तो शतायुर्य पुरुष जीवन शर्दान इत्यादि मंत्रों के आधार पर यह प्राप्त पहले से ही हर व्यक्ति के अंदर एक सामान्य इच्छा होती है मैं अधिक से अधिक लंबी आयु जिंदा रहूं इसीलिए उस प्राप्त जीवन इच्छा शत आयु शत वर्ष पर्यंत प्राप्त जो जीवन जीवित रहने की इच्छा अनुवाद करके श्रुतिया क्या कर रही है पशुपत जीना नहीं है भोगी बन के जीना नहीं है फिर कैसे जीना है अग्निहोत्रा कर कर्मों को करते हुए ही, ही जीना ऐसे न करने से क्या होगा आज श्रौत तो स्मार्थ तो नित्य निमित कर्मों को त्याग त्याग दोगे फिर क्या करोगे लौकिक कर्मों को करते रहोगे और जिंदा है शरीर है तो कर्म तो होगा एक क्षण भी बिना कर्म के बैठ नहीं सकते स्मृति भी कहती है गीता भी। तो तो क्या करेगा जब कर्म को छोड़ दिया है तो लौकिक कर्म ही तो करेगा और वे लौकिक कर्म अवहित होने के नाते पाप तो ही प्रदान करेंगे और यदि व्यक्ति श्रुति में कथित स्मृति में कभी कर्मों अनुष्ठान करता है जीता है तो ये जो लौकिक कर्म से वो बचेगा और ये किंचित होता भी है लौकिक कर्म मध्यकालों में ये तो मध्य कालो में चिंग 24 घंटा कर्म ही वो सवरे कर्म कर दिया शाम को कर्म कर रहे बीच दोपहर में खा लिए कुछ पाप भी हो जाता है वह पाप भी उस विधक कर्मानुष्ठाई जीव को स्पर्श नहीं करेगा एवं नरे एवं नरे इस प्रकार से जीने की इच्छा करता हुआ तुम मनुष्य में नरमात का विमान करने वाला ऐसे कहकर स्थापित कर दिया यह वेद जो है मनुष्य मात्र के लिए है वेद वेदविद कर्म भी मनुष्य मात्र के लिए ये तो बाल के लोगों ने जोड़ दिया हिंदू हिंदुओं का है वेद अरे हिंदुओं का नहीं है ये हिंदु बिंदु जो बाल प्रकट हो गया पहले मनुष्य वेद था बस और सब अपने आप को सनातन धर्मी कहते थे हम सनातन धर्म के हम सना सनातन धर्म का पान कर रहे हैं अब बाद में जब ये दूसरे अपने आप को भी भजन हो गया अनेक कारणवश मनुष्यों में कोई व्यक्ति प्रकट हुआ अपने आप कहा गया मैं एक अलग धर्म स्थापना कर रहा हूं मेरे को भगवान ने भेजा है मैं भगवान का बेटा हूं और कहीं मैं भगवानी हूं ऐसे ऐसे कह करके सब अपने आप अलग अलग धर्म की घोषणा कर दिया है, हमारा एक अलग धर्म है तब इस सनातन धर्मियों को एक ठप्पा लगा दिया इसको भी एक जो है विश्लेषण हो गया कि हिंदू है क्यों सिंधु नदी के नद रहता है इसलिए वास्तव सिंधु से हिंदू अपभ्रंश है वेद में भी है सब्द को हण होता है सरस्वती देवी है ना हरस्वती है वेद में हो गया, सिंधु से हिंदू हो गया ध को कर दब कर दिया हिंदू हो गया अंग्रेज वो अंग्रेज़ नहीं बोले हिंदू बोले बोल दिया वो इंडिया कर दिया सिंधु प्रांत में रहने वाले को सिंधु तट के वासी को संस्कृत में क्या है सिंधिया सिंधिया बोलते सिंध है प्रदेश क्या सिंधु नदी के तट सिंधु नदी के तट में रहने वाला प्रदेश का नाम सिंधु प्रदेश उसे जो पैदा होता तो है उनका नाम सिंधिया आज भी टाइटल है माधवराव सिंधिया था ना मर गया वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री राजस्थान की राजवंश है लो राजा राजा हुए बाद ग्वालियर में ये तो थे सिंध प्रदेश के ये सिंधिया जैसे भारत का भारतीय ऐसे सिंधिया होना चाहिए सिंधिया बोल देते वो संस्कृत में क्या होता है प्रतीक्षा को यह सिंधिया जो सिंधिया था अंग्रेज को सिंधिया कर दिया फिर को निकाल दिया इंडिया हो गया कर दिया इंडिया हो गया है सिंधु नरी, प्रदेश सिंध पैदा हुआ लोग सिंधिया वहीं से बना हिंदू शब्द सिंधु को हिंदू बना दिया हिंद हिंद देश हो गए इसलिए जय हिंद बोलते है ना कि हिंदू सिंध देश था सब होकर हिंद बना दिया सिंधु नदी के तट का नाम सिंध आज भी है सिंध प्रांत है पंजाब सिंध बोलते हैं पाकिस्तान में खुल सिंध प्रांत पंजाब सिंध क्षेत्र भी अब खुला हुआ है सिंध शब्द और वो सिंधु तट नदी का जो सिंधु नदी है उसका तट प्रदेश का नाम सिंध होता है संस्कृत शब्द संस्कृत से बना हुआ है तो वो तो लोगों ने पद विभाजन कर दिया ना इसलिए हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ईसाई धर्म सिख धर्म धर्म धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म सब अपने आप को एक धर्म बोलते गए तो इनको एक अलग संज्ञा दे दे कि हिंदू धर्म करके नहीं तो वास्तव में वेद मनुष्य सामान्य के लिए जो पैदा होता है इस पूरे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक से लेकर के पातालोक तक जितने जीव पैदा होते हैं सभी के लिए वेद शब्द बोलना चाहिए हिंदू है ना हिंदू का शब्द बोलना हिंदू हिंदोई नरे इतो ना अस्ती तुम तो मनुष्य जिस प्रकार से सौ साल जीते हुए रहना चाह रहे हो तुम्हारे तो लिए इत मने ये अग्निहोत्र आदि कर्म इत मने अग्निहोत्र आदि कर्म से अलग करके करता हुआ से छोड़ करके अन्यथा प्रकारांतर दूसरे प्रकार का नास्ती कोई मार्ग नहीं है न कर्म लिप्य ऐसे वस्तु में क्या व्यक्ति को कर्म न लिप्य कर्म लिप्त नहीं होता कर्म जो है लिप्त नहीं कर्म कौन तो कौन सा अशुभ कर्म जो लौकिक कर्म है वो उसे लिप्त नहीं होगा क्योंकि वो वैदिक कर्म में निरत है नित्य नैमित्य का कर्मों कर रहा है अतः उसको लौकिक कर्म जन जो अशुभ कर्मचन तो कर कर आगे कर्म का निंदा भी करेंगे शुरू में प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग बताया फिर प्रवृत्ति मार्ग बता रहे हैं दोनों का प्रशंसा भी कर दिया दोनों की विधि कर दिया यहां नियम विधि है केवल वह अपूर्व विधि पूर्वक नियम विधि था अपर विधि की जरूरत नहीं है कि जीना सभी चाहते हैं उस विषय में कोई विधि करने की जरूरत नहीं है निर्वर्तन निर्वर्तन साधन अनुष्ठन एव अनुष्ठान करता हुआ क्या अनुष्ठान करता हुआ कर्माणी कौन से अग्निहोत्र आदि ने कर्माणी अग्निहोत्र आदि कर्मों को अनुष्ठान करते हुए जीवितुम जी जी इच्छेत जिझी जी जी विषेत तो का मतलब जीवितुम इच्छे जीने की इच्छा करनी चाहिए कितने साल शतम शत संज्ञा का समाह सौ साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए सौ साल क्यों दो सौ साल पांच सौ साल हजार साल क्यों नहीं लगा रहे हो सौ साल ज्यादा लग रहा है? है जब मनो इच्छा पूरी नहीं होती तो सौ ज्यादा लगता है, है? अमन की सारी इच्छाएं जैसी इच्छा वैसी चल रहा है तो सौ साल भी बहुत कम लगता है और हजार साल जीते तो अच्छा रहता सोचता है जब तक भगवान ये ना ये दुख साथ में दे रखा है बीच बीच में लाभ देते रहता है ना तभी वो तो आदमी सोचता है जितना जल्दी मर जाए तो ठीक है नहीं तो सारी सुविधाएं मिल रहा हो जो चाह रहा हो रहा हो तो फिर तो मरने का नाम नहीं लेगा वो जल्दी तावत ही पुरुष से निरूपितम क्योंकि सौ पुरुष का परम आयु है ऐसा जना सर्वत्र निरूपितम भवदे अनेक अन्य श्रुति स्मृतियों में निरूपण किया गया है नीचे इसलिए टिप्पणी भी है चार नंबर वहां भी दो दो नंबर दो छूट के दो नंबर तीन नंबर छूट गया दो नंबर बहुत सुंदर दे है देखिए अनात्मज्ञ अशुद्धांत करण देती अशुद्धांत करण मैनेशुदर्ण का नशुद्ध अंत करण यानी कि पापी पी का नाम नहीं है ऐशना जिसके अंदर है वो वह अशुधनता कर्ण इसमें ऐसा नहीं है वो वोधंता कर्ण ये अंतर करना है इतना ही अशक्त लेकिन वह ज्ञान के लिए अशक्त भी है आत्मा को ग्रहण करने में असत्य असमर्थ है नाय बलहीन लभ्य है ना कठो परिषद में बलहीन असक्त अशक्त का मतलब क्या कहते हैं ननो सर्वात्म को ईश्वर असमी मनोमात्र व्यापरे का नाम शक्ति अरे वो तो मानसिक था मेंटल क्यों सोचना था ना सर्वात्म को हम ईश्वर एवं ये केवल तो मानसिक वृत्ति है ये तो कोई भी बच्चे को बिरठा दे तो रट लेगा कौन से बड़ा बात है हम ब्रह्मास्म रटने कोई बड़ा बात है क्या एक बार सुनते है आप लोगों को सब तो रट लिया हम ब्रह्मास्त में इन लोगों तो दस बार सुन गए तो विट नहीं पाते ये विचित्रता है आरोपित करना पड़ता है न्यापार है पूर्व है पूर हैं तो से है तो व्यापार इसमें कौन से अशक्तता की बात कह रहे हो ये तो सभी शक्त इसमें तो पशु को भी रेटा तो तोता भी रेट के बोल देता है कौन सा बड़ा बात है ये खतन तो क्रियाशक्ति और जो व्यक्ति इतना भी सोच समझ नहीं सकता ईश्वरों हम ब्रह्मास्मि अस्मी करके सर्वात्म ईश्वरों ब्रह्मा हम अस्मी ऐसा जो सोच नहीं सकता वो तो कर्म करने में समर्थ कैसे हो जाएगा क्रियाशक्ति कहां से आ जाएगी ये न जिसको उद्देश्य करके कुर्व नीति क्रिया उपनिषद है तो नाशंक्यम ऐसी आप आशंका न करें यह उस भाव से नहीं कहा जा रहा है स्थिति वह है अज्ञान रूपी दारू पिया को लेकर कहा जा रहा है मदिरा मदिरा मदात्तक रूपी मदात्तक है मनोव्यापार मनोव्यापार कर्म दर्शना का प्रतिबंधक किंतु मदातर्म्रतिबंधक नहीं होता दारू पिया वी चलता भी है बोलता भी है खाना भी खाता है नाली में गिर भी जाता है कुछ भी हो सकता है उसके साथ लेकिन फर्क क्या है बाइक क्रिया तो हो रही नहीं हो रही है क्रियाशक्ति है वो इन मानस व्यापार शक्ति क्या उसे भी तुम कौन हो वो भी नहीं बता सकते ठीक ठीक हो तुम्हारे घर कहां है वो भी नहीं बोल सकता क्यों मानस व्यापार उसका ठीक नहीं रहता है मन मधोश हो जाता है मन मध्य मजिरा का मध्य से बेहोत्साह रहता है लेकिन शारीरिक सारी क्रिया होती रहती है उसी प्रकार सारी जीव कैसे हैं अविद्या रूपी दारू पिए हुए हैं इसलिए ब्रह्म ज्ञान की ज्ञान शक्ति मानसिक वो नहीं रह गया बायो क्रिया शक्ति मात्र कर्म कांड करते रहते कहते दर्शनाथ मोह मदिरा उसी मोहरूपी मदिरा अविद्या क्या है मोहर शोक उस मोशोक्र भी मजरा से उत्तन अशुद्धि को ही यहां पर स्थल में आशक्ति शब्द समझना चाहिए मध्य निमित्त तो नहीं है लेकिन मध्य निमित्त तो ही चीज परिचिति नान सुन धातु जैसे मध्य निमित्त मध्य माने दारू उसके निमित्त से ही क्या होता है व्यक्ति अपने घर को भी चिर परिचित चिर घर आदियों को भी पहचानता नहीं है जब दारू में मस्त रहता है तब तो। लेकिन बाकी कर्म तो करता है व्यक्ति भूमते गच्चे वचना दो असंबद्धत्व वचना दो असंबद लेकिन क्या बोल रहा है उसका परस्पर संबंध नहीं होता कई बार बकबक -बक कर रहा है कुछ भी पता नहीं चलता क्या बोल रहा है और फौरवा पर संबंध नहीं रहता है वो भी मनोव्यापार का असामर्थ्य का सूचक है इससे स्पष्ट है जैसे मजरा पिया हुआ दारू पिया आदमी का मन अशक्त है मन का जो है सारा सामर्थ्य क्षीण हो जाता है इन क्रिया बाहिक क्रिया शारीरिक क्रियाओं में समर्थ रहता है ऐसे व्यक्ति को हमने कहा ज्ञान में अशक्त और यहाँ क्या है दारु, अविद्या रूपा का कार्य अविद्या मोह रूप दारू पिया हुआ है इसलिए इसका मन में विवेक रूपा जो सामर्थ्य है वो कुंठित हो जाती है और शरीर का क्रिया शक्ति मात्र संपन्न रहता है समर्थ रहता है इसलिए ज्ञान में अशक्त है क्रिया में शत कु तुस्त संसाद इत्यादि निरूप शतायुर्य पुष इचन शशेष शतायुर्े पुष इद मंत्र स्मृतिया जीवेम शरदशंत्र तथा भाष्य में प्राप्त अनुवादन ये शर्षा इसलिए प्राप्त आयु और इच्छा का अनुवाद के द्वारा ये विषय जो व्यक्ति जीवन की इच्छा करता है वह वह संपूर्ण तत्कुव 100 साल तक का कर्म करते हुए ही जीना चाहिए कर्म का कर्मान का विधि है आयु और इच्छा का पांच और अनुवादिप्पणी इसलिए पुरुषायुष से तवत्व वचनाधारित्व निर्धारित निर्धार हो गया निर्धारित छह होनी चाहिए प्राप्त अनुवादेना वाक्यंत्र प्राप्त यद परमायु स्वतः इच्छा चाहिए अनुवाद है नहीं करते स्पष्ट आयु तो वचनांतर से प्राप्त है इच्छा तो स्वतः होता है प्राप्त आयु पूरा जीवी की इच्छा सभी केंद्र स्वतः ही होता इन दोनों को अनुवाद करके कर्मानुष्ठान मात्र के प्रति समझो एवं वापस भाष्य में ने एवं मैंने एवं प्रकार इस प्रकार से कर्म करता हुआ जीने से क्या होता है तो जिजीवी शी सपय है जिजी विशती ऐसा जीने की इच्छा करता हो तुझमे ऐसा तुझमे ने कौन नरे नरमात्र अभिमानि नरत्व मात्र का मनुष्यत्व मात्र अभिमान करने वाला हर व्यक्ति को अर्थात ब्राह्मण क्षेत्र में शुत्र यदि भी अपनी उत्तर अधिकार तो उसका तात्पर्य अपना अपना वर्ण और आश्रम का सकल कर्मों का अनुष्ठान करते शुद्र को भी विधित है उसके है ना, वर्णानुसार आश्रमानुसार विधित कर्म है वो अपना करेगा इसलिए कह कर दिया निर्मात्री यह ब्राह्मण क्षत्रन है शुरू में तो क्यों मनुष्य ब्राह्मण नहीं रहता है मनुष्य होम इसे कुछ है, भी जन्म ना आ जाए शुद्ध संस्कार आदि उच्चत जन्म से हर व्यक्ति जो पैदा है वो शुद्र ही पैदा होता है बाद में वो के संस्कार के द्वारा प्राप्त कर लेता है तो खैर जैसा भी है तो नरमा ये ना इसलिए आकाशीर हो गया इत इत को मूलस्त मंत्रस्त पद है वो एवं तो नान्य था इतो अस्थि इत इत्याहोत्र कर्मणी कुर की फिर व्याख्या करते हैं भाषा का मतलब क्या इन अग्नि कर्मों को करता हुआ आदमी जो है उस को ये जो प्रकार है। प्रकार क्या है? करता जीना यह वर्तमान प्रकार है इस प्रकार से अन्यथा प्रकारांतर दूसरा और कोई तरीका जीने का भी नहीं है न प्रकार अशुभ कर्म न लिप्यते कर्मणा न लिप्यते कर्म कर्मणा लिप्यते मैंने कर्मणा न लिप्यते थोड़ा अलग अलग छब्बीचे कर्म पहले मंत्र का ले लो न कर्मा न लिप्यते थे कर्म का दो टुकड़ा ले लिया है और कर्म उसकी व्याख्या किया भाषाकार कर्मणा न लिप्यते उसको कर्म जो मूल में प्रतिमा जी से दिख रहा है उसको क्या करना चाहिए तृतीया बना लेनी चाहिए मंत्र में न कर्म लिप्यते न प्रथमा के एक बच्चे दिख रहा है ना उसको भाषा करते नहीं यहां कर्म प्रथमा से नहीं होगा किंतु उसको कर्मणा न लिप्ते ऐसी व्याख्या करनी चाहिए अर्थात अशुभ कर्मों से वह लिप्त नहीं होता यद किंचित हो भी जाता हो क्योंकि अनु होगा ही आप चाहो ना चाहो सभी से अशुभ कर्म होते ही रहता है ये मत समझो अशुभ कर्म नहीं होते आपके न चाहते हुए शुभगर्म हो रहे क्योंकि ये शरीरी महा है ये शरीर क्या है महा स्मशान आपके श्वास के द्वारा हजारों कीटाणु जा रहे हैं सब मर जाते अंदर में लगभग और अंदर में भी हजारों कीटाणु पैदा जंग जो खाते पीते ना वो अलग अलग जगह रह जाते हैं कहीं सड़ भी रहे हैं कीटे बन रहे हैं वो आपस में मर रहे हैं सब कुछ हो रहा है लड़ाई चलती है वहां अंदर दो टाइप फौज माना है वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया दो प्रकार के फौज है आपस में लड़ते हैं और प्रतिशत सैकड़ों मर रहे हैं तभी शरीर जिंदा है यदि वो सब जिंदा रह जाएंगे ना जब मर जा रहे हैं वो तो जिंदा रह जाएंगे आप दो चार साल से अंदर आपको शर शरीर सड़ जाएगा शरीर ही सड़ जाएगा वो जो लड़ाकू है ना हमारे अंदर जो लड़ाकू कीटाणु उनकी संख्या कम होती बीमार हो जाती है जो क्या बोलते हैं इम्यूनिटी है ना इम्यूनिटी बहुत पावर कम हो गया सुरक्षा बल था हमारा कमजोरी हो गई लड़ने की शक्ति कम हो गई तो बीमारियां हो जाती अत्य निरंतर चाहते न चाहते हुए हजारों कीटाणु आपके शरीर के अंदर मर रहे और अगर आप नहीं मरते हैं वो आप इंजेक्शन देकर तो मारते हैं तो मार, रहे कर, मार रहे। तो कर रहे कि नहीं कर? नहीं ना आपका सोचना है ये हजारों कीटाणु मर जाने पर मेरी भी मेरी मुक्ति हो जाए तो भी भला है मैं सत्कार कर दू तो भी भला है इधर हजारों को मरने इस्ते आप खुद की जिंदे रहने के लिए और उनका मृत्यु अदृष्ट भी है साक्षात दृष्ट तो है नहीं उनका मरतब दिख रहा है क्या नहीं दिख रहे हैं और उनके मुर्दे निकल जाते हैं सोच में वो भी दिखते सोच के अंदर कहा अलग अलग मुर्दे दिख रहे हैं अंदर में कुछ नहीं मर के के चले जाते चले चले हैं, हैं, हैं, हैं। कुछ कुछ जाते जाते टट्टी मल निकलते रहते हैं। आते चाहते हुए भी भी इस प्रकार से शरीर शरीर हो रहा है, बाहर कदम रखो पता नहीं कितने कीटाणु मर गए क्या क्या हो रहा है और पांच सोनू गिना है जो अवांछनीय पाप हर व्यक्ति से होता है मनुस्मृति में पड़ेंगे पंच सोनू और पंच महायज्ञ इसलिए विधान हुआ उसके जगह पर उन पापों का निवारण नित्य पंच महायज्ञ करो पढ़ना भी नित्य होम करना ये सब अलग अलग पंच यज्ञ बताया जैसा पानी रखते घड़े में जहाँ घड़े में पानी रखे हुआ भी छीटे आते रहते हैं ठंडक लगता है ना उनको अच्छा लगता है तो वहां पहुंच जाते हैं वो भी मर जाते हैं कुछ वहां आप जब भी गैस जलाते हैं चूल्हा जलाते हैं उसमें भी चुल्लिका में भी मर जाते हैं से उन्होंने पदक्रमण परिक्रमण पैदल जाते आते कहीं लोकशंगा जाते जाते और कहीं और कोई काम से ना जाओ तो भी इसे जाना डोल ना लोग पहले घर से बाहर नाना पड़ते हैं अभी भी गाँव में यही होता है सब जाते गंगा किनारे घर में टॉयलेट बना के दो तो, तो भी वहाँ वाँग वही जाते बाहर जाते।, जाते ओपन टॉयलेट उनके चाहिए <laughs> ने ने ने ने ने। ओपन टॉयलेट में ही जाएंगे लेकिन किसी आदति ऐसे हो जाती है महात्मा थे श्यवनपुरी जी महाराज पर उनको लोगों ने मुंबई ले गए कुछ भगत लोग जो है एक आश्रम वाले के कहा बड़े विरक्त महात्मा है ने कहा भगत पीछे पड़ गए वो भी इसे चलते चलो चलते चल। सब पीछे पड़े हैं तो घूम के आते हैं मुंबई गए मुंबई गए तो मुंबई सेंट्रल में वो प्रेम प्रिय भवन है वहां उनको कमरा में रखा गया वहाँ और वहाँ से तो बिल्कुल सेंट्रल में है मुंबई का आस पास जंगल ही नहीं दिखा उनको बिल्डिंग के ऊपर छड़ के देखा कहीं जंगल नहीं कर कहा जाओ सोच और उन्होंने पूछा ऐसे ही था लेकिन वहां तो टक्की होती नहीं बैठता हूं। बैठ तो उतरता ही नहीं क्या करो और फिर उनको वहां से ट्रेन में लोकल ट्रेन में बोरी बल्ली उसमें बाहर होता था अब तो विशार के बीच में आ गया वो उससे आगे ले गए जंगल में वहां ट्रेन में उतरे फिर कार में ले गए जंगल तो जंगल में गए तो शौच हुआ ऐसे भी लोग होते हैं। क्या करोगे उसको इतना पैदल गए इतना झंझट हुआ लोगों को इतना परेशानी हुई आदत है किसी किसी का हो सबको ऐसा नहीं होता है मेंटली आप क्या कर तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि ये जो चीज होती है और प्रकारांतर से आप अशुभ कर्म तो हो ही रहे इसलिए पदक्रमण में अशुभ होता है चुल्लिका में अशुभ होता है पानी रखते जाओ वहां अशुभ होता है इस प्रकार से अनेक प्रकार की हिंसाएं निश्चित रूप प्रतिदिन सबके द्वारा हो रहा है तो वे अशुभ कर्म का फल जो पाप है वो स्पर्श आपको नहीं करेंगे यदि नित्य निरंतर नित्य नैमित रूपा विहित कर्मों का अनुष्ठान करता सौ साल तत्व जीता है तो वर्तमान प्रकार अन्य प्रकार प्रकार अशुभम कर्म न लिप्य नृत्य अतः शास्त्र विहिता इसीलिए शास्त्रविद कर्मों को कौन से अग्निहोत्र नित्य निमित्त कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए कथम पुनर्तम्भ अवगम्य थे पूर्व पक्ष पूछता है कैसा मालूम हो है भाई इसी प्रश्न पर जो है अनुरी टीका थी वो कि पूर्व मंत्र ज्ञान विधान कर दिया जिस व्यक्ति को उसी व्यक्ति पर मंत्र कर्म का विधान किया जा रहा है फिर तो कर्म ज्ञान कर्म समुचे ही वापस हो गया ज्ञान कर्म समुचे काम समुचित ज्ञान ही मोक्ष देता है यह सिद्धांत हो गया तात्पर्य हो जाएगा मंत्र द्वेष्य यदि एक भी श्रृंका रीति अच्छा तब यहां पर अब जवाब में कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणी नहीं का अधिकार विरुद्धत्ता शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म द्वितीय प्रतिमा का द्विवचन ही है ये दोनों कैसे है न एकाधिकार है एक पुरुष अधिकार में दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता क्यों विरुद्धत्ता विरुद्ध होने के कारण क्यों विरुद्ध ऋतुगमन धर्मवत् हनुमान क्या कर दिया ऋतुगमन थ्रिदंड धर्मवत् ऋतुगमन अर्थात स्त्री संबंध ऋतु तो भार्य में विगचे है विधि है जब कभी संबंध नहीं करना पति पत्नी भी ऋतु का जो होता है महीने का उसकी पहला रात्रि से लेकर तीसरे दिन से बाद तेरह दिन के अंदर थ्री to थर्टीन days उस बीच में संबंध करना उसके आगे पीछे नहीं करना चाहिए ऐसा उसका एक नियम है और त्रिदंड त्रिदंडी है ये सब टिप्पणी में जाएंगे थोड़ा विस्तार पर समझ में आएगा अस, और इस प्रकार से विरोध तो है ही दोनों पर ही तथा भी क्रमीण एक कर्तव्य न फिर भी कोई कथा है चलो पहले कर्म करूंगा बाद में संस ले लूंगा क्रम से कर दिया जाए क्रम समुच्छय समुच्छय और क्रम समुच्छय समुच्छय नहीं हो सकता एक कालावच्छ में ज्ञान और क्रम दोनों का एक ही व्यक्ति अभ्यास करे यह संभव नहीं तो कोई बात नहीं क्रम समुच्छय कर दो न हो भी नहीं सकता विशिष्ट रूप भेदादि भिन्न अधिकार का विशिष्ट रूप विशिष्ट भेदादि भिन्न अधिकार को लेकर के यह भी संभव नहीं है अब इनके टिप्पण में जाए तो बहुत स्पष्ट हो गए चार पांच छे पहले एक टिप्पणी यहाँ शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणी है ना इसका टिप्पणी पूर्व प्रश्न में है पूर्व प्रश्न नंबर टिप्पणी है आपके ज्ञान ज्ञानकर्मण इत्यादि भाष्य अंतर्तम युक्ति जाल आविष्कुवन समाधान अवतार्यती शुद्ध ब्रह्म इत्यादि ना ज्ञान और कर्म इत्यादि जो भाष्यकार ने जवाब दिया है भाष्य में उसमें जो छिपा हुआ बात युक्ति जाल उसको आविष्करण करता हुआ समाधान को सीधी जवाब देते हुए कह रहे हैं कि एकाधिकारियों कार्य ब्रह्म ज्ञान कर्मण समुच्चय सिद्धांत भी अभिष्ठ देखिए कार्य ब्रह्म का ज्ञान और कर्म ये दोनों का समुच संभव है कार्य ब्रह्म का ज्ञान और कार्य ब्रह्म विषय संबंधी जो कर्म इन दोनों का समुचय कर सकते हैं कर्म से भी आपका कार्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, उपासन विशेष कर दोगे वह तो अपने आप भ्रम लोग पहुंचाओगे अविष्टवाद इसे जान विशेषण दिया शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता कार्य ब्रह्म ज्ञान का हो सकता है इसे शुद्धि ब्रह्म विशेषण कार्य ब्रह्म ज्ञान तद रेव इति बोध्यम कार्य ब्रह्म ज्ञान से भी तब प्रज्ञा पड़ेगा उपासना अगला टिप्पणी चार हमारे पुस्तक में और आपके पांच इत्यादि अत्र ग्रस्त सन्यासी कोई ऋतु धर्मवत ने भाषण में जो प्रश्न उठा है उसकी व्याख्या करते हुए आनंदीकर ने जो दृष्टान दिया ऋतुगमन त्रिदंड धर्मवत दृष्टान दिया गृहस्त ऐसा दृष्टान्त नहीं दिया क्यूँ वो विचार कर रहे हैं गृहस्त संस धर्मवत नोकतम स्नान आचमन जप वादी साधारण धर्मांतर्भावेरा दृष्टान क्योंकि ग्रस्त और सन्यासी दोनों में कई धर्म सामान्य है जैसे स्नान हुआ आचमन हुआ जप हुआ इत्यादि साधारण धर्म ग्रस्थी को भी है सन्यासी को भी है फिर दृष्टांत बिगड़ जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे अतएव सिद्धांति अभिमत संयासी समुच्छेदवादी नाम सिद्धांत में जो संन्यास है त्याग उसी समुच्छयवादियों का भी प्रतिपत्ति जो विरोध है वो भी उपस्थित हो जाता है इसीलिए दृष्टान जानके दिया त्रिदंडी सन्यासी भेदा भेद तायुदंडारणम तो आंतरदंडत्रया ज्ञापनार्थम विधियते इति प्रायण और उसमें भी त्रिदंडी और हमारे सनातन धर्म के अपने जो शंकराचार्य परंपरा के सन्यासी में बहुत अंतर है त्रिदंडी सन्यासी परम पर में बहुत अंतर वही कार्य त्रिदंडी सन्यासी भेदा, भेदाई दंड त्रेसाधारण वो करता क्या है तुरे तुरे करता है जो संप्रदाय अन्य वालों को आप देखेंगे उनके तीन दंड होते हैं एक दंड पूजाकार के लिए है एक दंड दीक्षा के लिए एक है एक दंड दुनिया के विषय घूमते प्रदर्शनार्थ है होते हैं अहम सन्यासी के लिएदंड बाह्य नहीं वही बता रहे हैं तो आंत्रदंडापनाथ विधीये की अभी प्राए तम निरुक्तवान भगवान साका वाग्द अथ मनोदंड का निहिता बुद्ध त्रिदंडीति स उच्यते बुद्धिव न चाहिए तिंग गतिर क्या है? ंड मनोदंड और कायदंड कायदंड शीतोष्णादिकन करना है वाकदंड प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना कभी कोई कुछ भी कहे गाली भी दे कुछ भी करे उसको उल्टा नहीं बोलने का गुस्सा नहीं होनेगा बात गुस्सा हो जाते हो छोटे छोटे बात गुस्सा नहीं होनेगा, गुस्सा होना यह सबसे बड़ा खराब काम है ज्ञान से बहुत दूर हो जाए काम ऐसा क्रोध एश महासन महापापमा गीता में कहा है कामना महासन है और क्रोध महापाप है इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए हमेशा यही है दंड, दंड काय और वागदंड मनो मनोदंड मनोदंड क्या है विभिन्न प्रकार के वासनाओं के कारण से विभिन्न प्रकार जो विषयों की इच्छाएं जो जगती है उन इच्छाओं को मारना को ये से नहीं होता है ना। तीन क्या व्रत पड़ना है इसलिए कहते दे देखो त्रिदंडक्षिप्य सर्वभूतेश मानव इसलिए हम लोग क्या अभय सर्वभूतेश प्रदत्तो मया संस में सबसे बड़ा संकल्प ये होता है मैंने इस लोग को त्याग दिया ऊपर के लोग, दिया। लोग तो भी त्याग दिया भी त्याग दिया और सब कुछ त्याग दिया मैं अतएव सब को अभय प्रदान कर देता हूं मेरे से किसी को डरने की जरूरत नहीं है मैं सबसे डरते रहूंगा नहीं मैं अभय पद को प्राप्त हूं अत मैं भी किसी से नहीं डरूंगा न मैं किसी डरूंगा न भी वेद ना तो दोनों बातें कही गई है, है ना तो संग भय रहित हो जाता है और सबको भय रहित कर देता है उसकी विशेषता काया वाचा मनसा यही है काम क्रोधो संयम्य तथा सिद्धि निगछती अध्याय 12 श्लोक 10 और 11 त्रिदंडत निक्षि सर्वभूत काम हो पाता है नहीं तो नहीं हो सकती त्रिदंड को सर्वत्र सभी भूतों में निक्षिप करके काम और क्रोध का संयम करके जब व्यक्ति त्रिदंड हो जाता है बुद्धिस्त बुद्धि द्वारा त्रिदंड हो जाता है वह उसी का अंतकर्ण हो सकती है इसलिए सब चाहते हमारी अंतकर्ण शुद्ध हो ज्ञान अनुभव हो जाए वेदांत समझ में आ जाए वेदांत अनुभूति हो जाए मोक्ष हो जाए कहा होना है फाउंडेशन ही नहीं हवा में महल खड़ा कर रहे हो नींव नहीं डाला हवा में महल खड़ा कर दो और सोचो उसमें वेदांत अनुभूति हो जाए समाज लगे ऐसे होगा मूल यह इन चीजों को देखते हैं नहीं और सीधा हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मा क्या हो तो नियंत्रण इन चीजों का करो आपने आप सब कोई